भारतीय व्याख्यान हमारा प्रस्तुत कार्य यह व्याख्यान टिप्लिकेन मद्रास की साहित्य समिति में दिया गया था अमेरिका जाने के पहले स्वामी विवेकानंद जी का इस समिति के सदस्यों से परिचय हुआ था इन सदस्यों के साथ स्वामी जी ने अनेक विषयों पर चर्चा की थी इससे वे सदस्यगण तथा मद्रास की जनता बहुत ही प्रभावित हुई थी अंत में इन सज्जनों के विशेष आग्रह एवं प्रयत्न से ही ये अमेरिका की शिकागो धर्म महासभा में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भेजे गए थे अतः इस व्याख्यान का एक विशेष महत्व है स्वामी जी का भाषण संसार जो जो आगे बढ़ रहा है त्यों त्यों जीव समस्या गहरी और व्यापक हो रही है उस पुराने जमाने में जब कि समस्त जगत के अखंड रूप दै सत्य का प्रथम आविष्कार हुआ था तभी से उन्नति के मूल मंत्रों और सार तत्वों का प्रचार होता आ रहा है विश्व ब्रह्मांड का एक परमाणु सारे संसार को अपने साथ बिना घसीटे तिल भर भी नहीं हिल सकता जब तक सारे संसार को साथ साथ उन्नति के पथ पर आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक संसार के किसी भी भाग में किसी भी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है और दिन प्रतिदिन यह और भी स्पष्ट हो रहा है कि किसी प्रश्न की मीमांसा सिर्फ जातीय राष्ट्रीय या किन्हीं संकीर्ण भूमियों पर ही टिक सकती हर एक विषय को तथा हर एक भाव को तब तक बढ़ाना चाहिए जब तक उसमें सारा संसार न आ जाए हर एक आकांक्षा को तब तक बढ़ाते रहना चाहिए जब तक वह समस्त मनुष्य जाति को ही नहीं वरन समस्त प्राणी जगत को आत्मसात न कर ले इससे विदित होगा कि क्यों हमारा देश गत कई सदियों से वैसा महान नहीं रह गया है जैसा वह प्राचीन काल में था हम देखते हैं कि जिन कारणों से वह गिर गया है उनमें से एक कारण है दृष्टि की संकीर्णता तथा कार्य क्षेत्र का संकोच जगत में ऐसे दो आश्चर्यजनक राष्ट्र हो गए हैं जो एक ही जाति से प्रस्फुटित हुए हैं परंतु भिन्न परिस्थितियों और घटनाओं में स्थापित रहकर हर एक ने जीवन की समस्याओं को अपने ही निराले ढंग से हल कर लिया है मेरा मतलब प्राचीन हिंदू और प्राचीन यूनानी जातियों से है भारतीय आर्यों की उत्तरी सीमा हिमालय की उन बर्फीली चोटियों से घिरी हुई है जिनके तल में सम भूमि पर समुद्र सी स्वच्छतों या तरिताएँ हिलोरें मार रही हैं और वहाँ वे अनंत अरण्य वर्तमान है जो आर्यों को संसार के अंतिम छोर से प्रतीत हुए इन सब मनोरम दृश्यों को देखकर आर्यों का मन सहज ही अंतर्मुख हो उठा आर्यों का मस्तिष्क सूक्ष्म भावग्राही था और चारों ओर घिरी हुई महान दृश्यावली देखने का यह स्वाभाविक फल हुआ कि आर्य अंतस्तत्व के अनुसंधान में लग गए चित्त का विश्लेषण भारतीय आर्यों का मुख्य ध्येय हो गया दूसरी ओर यूनानी जाति संसार के एक दूसरे भाग में पहुंची जो उदात्त की अपेक्षा सुंदर अधिक थी यूनानी टापुओं के भीतर के वे सुंदर दृश्य उनके चारों ओर की वह हास्यमयी किंतु निराभरण प्रकृति देखकर यूनानी का मन स्वभावतः बहिर्मुख हुआ और उसने बाह्य संसार का विश्लेषण करना चाहा चाह पर परिणामतः हम देखते हैं कि समस्त विश्लेषणात्मक विज्ञानों का विकास भारत से हुआ और सामान्यकरण के विज्ञानों का विकास यूनान से हिंदुओं का मानस अपने ही कार्य दिशा में अग्रसर हुआ और उसने अद्भुत परिणाम प्राप्त किए यहां तक कि वर्तमान समय में भी हिंदुओं की वह विचार शक्ति वह अपूर्व शक्ति जिसे भारतीय मस्तिष्क अब तक धारण करता है बेजोड़ है हम सभी जानते हैं कि हमारे लड़के दूसरे देश के लड़कों से प्रतियोगिता में सदा ही विजय प्राप्त करते हैं परंतु साथ ही शायद मुसलमानों की विजय प्राप्त करने के दो शताब्दी पहले ही जब हमारी जाति शक्ति छेड़ हुई उस समय हमारी यह जाति प्रतिभा ऐसी अतिरंजित हुई कि वह स्वयं ही अधन पतन, पतन की ओर अग्रसर हुई और वही अध अब भारतीय शिल्प संगीत विज्ञान आदि हर विषय में दिखाई दे रहा है शिल्प में अब वह व्यापक परिकल्पना नहीं रह गई भावों की वह उदात्ता तथा रूपाकार के सौष्ठों की वह चेष्टा अब और नहीं रह गई किंतु उसकी जगह अत्यधिक अलंकरण तथा भड़केलेपन का समावेश हो गया जाति की सारी मौलिकता नष्ट हो चली संगीत में चित्त को मस्त कर देने वाले बेगम्भीर भाव जो प्राचीन संस्कृत में पाए जाते हैं अब नहीं रहे पहले की तरह उनमें से प्रत्येक स्वर अब अपने पैरों नहीं खड़ा हो सकता वह अपूर्व एकता नहीं छेड़ा जा सकता हर एक स्वर अपनी विशिष्टता खो बैठा हमारे समय आधुनिक संगीत में नाना प्रकार के स्वर रागों की खिचड़ी हो गई है उसकी बहुत ही बुरी दशा हो गई है संगीत की औन्नति का यही चिन्ह है इसी प्रकार यदि तुम अपनी भावात्मक परिकल्पनाओं का विश्लेषण करके देखो तो तुमको वही अतिरंजना और अलंकरण की ही चेष्टा और मौलिकता का नाश मिलेगा और यहाँ तक कि तुम्हारे विशेष क्षेत्र धर्म में भी वही भयानक अवनति हुई है उस जाति से तुम क्या आशा कर सकते हो जो सैकड़ों वर्ष तक यह जटिल प्रश्न हल करती रह गई कि पानी भरा लूटा दाहिने हाथ से पीना चाहिए या बाएं हाथ से इससे और अधिक अवनति क्या हो सकती है कि देश के बड़े बड़े मेधावी मनुष्य भोजन के प्रश्न को लेकर तर्क करते हुए सैकड़ों वर्ष बिता दें इस बात पर वाद विवाद करते हुए कि तुम हमें छूने लायक हो या हम तुम्हें और इस छूत अछूत के कारण कौन सा प्रायश्चित करना पड़ेगा वेदांत के ईश्वर वे तो और आत्मा संबंधी सबसे उदात तथा महान सिद्धांत जिनका सारे संसार में प्रचार हुआ था प्रायः नष्ट हो गए निविण अरण्य निवासी कुछ सन्यासियों द्वारा रक्षित होकर वे छिपे रहे और श्रेष्ठ सब लोग केवल छूत अछूत खाद्य अखाद्य और वेशभूषा जैसे गुरुतर प्रश्नों को हल करने में व्यस्त रहे हमें मुसलमानों से कई अच्छे विषय मिले इसमें कुछ संदेह नहीं संसार में हीनतम मनुष्य भी श्रेष्ठ मनुष्यों को कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य दे सकते हैं किंतु वे हमारी जाति में शक्ति संचार नहीं कर सके इसके पश्चात शुभ के लिए हो चाहे अशुभ के लिए भारत में अंग्रेजों की विजय हुई किसी जाति के लिए विजित होना निसंदेह बुरी चीज है विदेशियों का शासन कभी भी कल्याणकारी नहीं होता किंतु तो भी अशुभ के माध्यम से कभी कभी शुभ का आगमन होता है अतः अंग्रेजों की विजय का शुभ फल यह है इंग्लैंड तथा समग्र यूरोप को सभ्यता के लिए यूनान के प्रति ऋणी होना चाहिए क्योंकि यूरोप के सभी भावों में मानो यूनान की ही प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है यहाँ तक कि उनके हर एक मकान में मकान के हर एक फर्नीचर में यूनान की ही छाप दिख पड़ती है यूरोप के विज्ञान शिल्प आदि सभी यूनान ही के प्रतिबिंब हैं आज वही प्राचीन यूनान तथा प्राचीन हिंदू भारत भूमि पर मिल रहे हैं इस प्रकार धीर और निस्तब्ध भाव से एक परिवर्तन आ रहा है और आज हमारे चारों ओर जो उदार जीवन प्रत का आंदोलन दिखाई दे रहा है वह सब इन दो विभिन्न भागों के सम्मिलन का ही फल है अब मानव जीवन संबंधी अधिक व्यापक और उदार धारणाएं हमारे सम्मुख है यद्यपि हम पहले कुछ भ्रम में पड़ गए थे और भावों को संकीर्ण करना चाहते थे पर अब हम देखते हैं कि आजकल ये जो महान भाव और जीवन की ऊँची धारणाएं काम कर रही हैं हमारे जीवन ग्रंथों में लिखे हुए तत्वों की स्वाभाविक परिणति ही है ये उन बातों का यथार्थ न्याय संगत कार्यान्वयन मात्र है जिनका हमारे पूर्वजों ने पहले ही प्रचार किया था विशाल बनना उदार बनना क्रमशः भाव में उपनीत होना यही हमारा लक्ष्य है परंतु हम ध्यान न देकर अपने शास्त्रोपदेशों के विरुद्ध दिनों दिन अपने को संकीर्ण से संकीर्ण तर्क करते जा रहे हैं हमारी उन्नति के मार्ग में कुछ विघ्न है और उनमें प्रधान है हमारी यह धारणा कि संसार में हम सर्वोच्च जाति के हैं मैं हृदय से भारत को प्यार करता हूँ स्वदेश के हितार्थ में सदा कमर कसे तैयार रहता हूँ पूर्वजों पर मेरी आंतरिक श्रद्धा और भक्ति है फिर भी मैं अपना यह विचार नहीं त्याग सकता कि संसार में हमें भी बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त करनी है शिक्षा ग्रहणार्थ हमें सबके पैरों तले बैठना चाहिए क्योंकि ध्यान इस बात पर देना आवश्यक है कि सभी हमें महान शिक्षा दे सकते हैं हमें हमारे महान श्रेष्ठ स्मृतिकार मनु महाराज की उक्ति है नीच जातियों से भी श्रद्धा के साथ हितकारी विद्या ग्रहण करनी चाहिए और निम्नतम अंत्यज ही क्यों न हो सेवा द्वारा उससे भी श्रेष्ठ धर्म की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए श्रद्धानु शुभाम विद्यामाददिता वरादपि परम धर्म स्त्री रत्न दुष्कुलाद्यपि अतीत यदि हम मनु की सच्ची संतान हैं तो हमें उनके आदेशों का अवश्य ही पालन करना चाहिए और जो कोई हमें शिक्षा देने के योग्य हैं उसी से ऐहिक या पारमार्थिक विषयों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमें सदा तैयार रहना चाहिए किंतु साथ ही यह भी न भूलना चाहिए कि संसार को हम भी कोई विशेष शिक्षा दे सकते हैं भारत का बाहर के देशों से संबंध जोड़े बिना हमारा काम नहीं चल सकता किसी समय हम लोगों ने जो इसके विपरीत सोचा था वह हमारी मूर्खता मात्र थी और उसी की सज़ा का फल है कि हजारों वर्षों से हम दासता के बंधनों में बंध गए हैं हम लोग दूसरी जातियों से अपनी तुलना करने के लिए विदेश नहीं गए और हमने संसार की गति पर ध्यान रखकर चलना नहीं सीखा यही है भारतीय मन की अवनति का प्रधान कारण हमें पर्याप्त सज़ा मिल चुकी अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए भारत से बाहर जाना भारतीयों के लिए अनुचित है इस प्रकार की वाहियात बातें बच्चों की ही है उन्हें दिमाग से बिल्कुल निकाल फेंकनी चाहिए जितना ही तुम भारत को बाहर अन्य देशों में घूमोगे उतना ही तुम्हारा और तुम्हारे देश का कल्याण होगा यदि तुम पहले ही से कई सदियों के पहले ही से ऐसा करते हो तो तुम आज उन राष्ट्रों से पदाक्रांत न होते जिन्होंने तुम्हें दबाने की कोशिश की जीवन का पहला और स्पष्ट लक्षण है विस्तार अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हें विस्तार करना ही होगा जिस क्षण से तुम्हारे जीवन का विस्तार बंद हो जाएगा उसी क्षण से जान लेना कि मृत्यु ने तुम्हें घेर लिया है विपत्तियां तुम्हारे सामने हैं मैं यूरोप और अमेरिका गया था इसका तुम लोगों ने सहृदयतापूर्ण उल्लेख किया है मुझे वहां जाना पड़ा क्योंकि यही विस्तार या राष्ट्रीय जीवन के पुनर्जागरण का पहला चिन्ह है इस फिर से जगने वाले राष्ट्रीय जीवन ने भीतर ही भीतर विस्तार प्राप्त करके मुझे मानो दूर फेंक दिया था और इस तरह और भी हजारों लोग फेंके जाएंगे मेरी बात ध्यान से सुनो यदि राष्ट्र को जीवित रहना है तो ऐसा होना आवश्यक है अति जो विस्तार राष्ट्रीय जीवन के पुनरुभ्योदय का सर्वप्रधान लक्षण है और मनुष्य की सारी ज्ञान समृष्टि तथा समग्र जगत की उन्नति के लिए हमारा जो कुछ योगदान होना चाहिए वह भी इस विस्तार के साथ भारत से बाहर दूसरे देशों को जा रहा है परंतु यह कोई नया काम नहीं तुम लोगों में से जिनकी यह धारणा है कि हिंदू अपने देश की चार दीवारी के भीतर ही चिरकाल से पढ़े हैं वे बड़ी ही भूल करते हैं तुमने अपने प्राचीन शास्त्र पढ़े नहीं तुमने अपने जाति इतिहास का ठीक ठीक अध्ययन नहीं किया हर एक जाति को अपनी प्राण रक्षा के लिए दूसरी जातियों को कुछ देना ही पड़ेगा प्राण देने पर ही प्राणों की प्राप्ति होती है दूसरों से कुछ लेना होगा तो बदले में मूल्य के रूप में उन्हें कुछ देना ही होगा हम जो हजारों वर्षों से जीवित हैं यह हमको विस्मित करता है और इसका समाधान यही है कि हम संसार के दूसरे देशों को सदा देते रहे हैं अनजान लोग भले ही जोशोते हैं भारत का दान है धर्म दार्शनिक ज्ञान और आध्यात्मिकता धर्म प्रचार के लिए यह आवश्यक नहीं कि सेना उसके आगे आगे मार्ग निष्कंटक करती हुई चले ज्ञान और दार्शनिक तत्व को शोड़ित प्रवाह पर से ढोने की आवश्यकता नहीं ज्ञान और दार्शनिक तत्व तो खून से भरे जख्मी आदमियों के ऊपर से सदर्प विचरण नहीं करते वे शांति और प्रेम के पंखों से उड़कर शांतिपूर्वक आया करते हैं और सदा हुआ भी यही अतय संसार के लिए भारत को सदा कुछ देना पड़ा है लंदन में किसी युवती ने मुझसे पूछा तुम हिंदुओं ने क्या किया तुमने कभी किसी भी जाति को नहीं जीत पाया है अंग्रेज जाति के दृष्टि में वीर साहसी क्षत्रिय प्रकृति दूसरे व्यक्ति पर विजय प्राप्त करना ही एक व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ गौरव की बात समझी जाती है यह उनके दृष्टिकोण से सत्य भले ही हो किंतु हमारी दृष्टि इसके बिल्कुल विपरीत है जब मैं अपने मन से यह प्रश्न करता हूँ कि भारत के श्रेष्ठत्व तो का क्या कारण है तब मुझे यह उत्तर मिलता है कि हमने कभी दूसरी जाति पर विजय प्राप्त नहीं की यही हमारा महान गौरव है तुम लोग आजकल सदा या निंदा सुन रहे हो कि हिंदुओं का धर्म दूसरों के धर्म को जीत लेने में सचेष्ट नहीं और मैं बड़े दुख से कहता हूं कि यह बात ऐसे ऐसे व्यक्तियों के मुंह में होती है जिनसे हम अधिकतर ज्ञान की अपेक्षा करते हैं मुझे यह जान पड़ता है कि हमारा धर्म दूसरे धर्मों की अपेक्षा सत्य के अधिक निकट है इस तथ्य के समर्थन की प्रधान युक्ति यही है कि हमारे धर्म ने कभी दूसरे धर्मों पर विजय प्राप्त नहीं की उसने कभी खून की नदियां नहीं बहाई उसने सदा आशीर्वाद और शांति के शब्द कहे सबको अपने प्रेम और सहानुभूति की वाणी सुनाई यही केवल यही दूसरे धर्म से द्वेष न रखने के भाव सबसे पहले प्रचारित हुए केवल यही पर धर्म सहिष्णुता तथा सहानुभूति के ये भाव कार्य रूप में परिणित हुए अन्य देशों में यह केवल सिद्धांत चर्चा मात्र है यही केवल यही यह देखने में आता है कि हिंदू मुसलमानों के लिए मस्जिदें और ईसाइयों के लिए गिरजे बनवाते हैं